अब सोचिए आपका बिजनेस चल पड़ा है आपने वैल्यू क्रिएट की मार्केटिंग से कस्टमर्स का ध्यान खींच लिया और सेल्स के जरिए रेवेन्यू भी आ रहा है लेकिन एक दिन आपके ऑर्डर्स इतने बढ़ जाते हैं कि आप हैंडल ही नहीं कर पाते केओस शुरू हो जाता है डिलीवरीज लेट हो रही हैं कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं और आपका टीम स्ट्रेस्ड है यह वो जगह है जहां बहुत से बिजनेसेस रुक जाते हैं जोश कफमैन द पर्सनल एमबीए में कहते हैं कि यहां आपको सिस्टम्स और ऑपरेशंस का जादू काम आता है अगर आप अपने बिजनेस को स्केलेबल और एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर है कॉफमैन के मुताबिक एक सिस्टमिक ऐसा प्रोसेस है जो आपके बिजनेस के हर हिस्से को प्रेडिक्टिवली और कंसिस्टेंटली चला सके यह जैसे एक मशीन का ब्लूप्रिंट है अगर आपके सिस्टम स्ट्रांग हैं तो आपका बिजनेस स्मूथली चलेगा चाहे कितने भी ऑर्डर्स आए एक क्लासिक एग्जांपल है मैकडॉनल्ड्स उन्होंने अपने ऑपरेशंस को इतना स्ट्रीमलाइन किया कि चाहे आप न्यूयॉर्क में बर्गर खाओ या कराची में टेस्ट और स्पीड सेम रहेगा पाकिस्तान में भी देखें ई-कॉमर्स e ब्रांड्स जैसे दाराज ने अपने लॉजिस्टिक्स और इन्वेंटरी मैनेजमेंट के सिस्टम्स को इतना टाइट किया कि वो मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स को हैंडल कर सकते हैं और वो भी बहुत कम एरर्स के साथ तो ये सिस्टम्स होते क्या हैं गॉफमैन कहते हैं कि ये वो रिपीटेबल प्रोसेसेस हैं जो आपके बिजनेस के कोर फंक्शंस जैसे प्रोडक्शन डिलीवरी या कस्टमर सर्विस को मैनेज करते हैं लेकिन यहां ट्रिक है सिस्टम्स को सिंपल रखना अगर आप अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस बनाते हैं तो आप अपने आप को ही उलझा लेंगे फॉर इंस्टेंस एक पाकिस्तानी स्टार्टअप जो ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवर करता था ने शुरुआत में मैनुअल ऑर्डर्स ट्रैक किए लेकिन जब डिमांड बढ़ी उन्होंने एक बेसिक सॉफ्टवेयर यूज किया जो ऑर्डर्स इन्वेंटरी और डिलीवरी को ऑटोमेटिकली सिंक करता था रिजल्ट उनका ऑपरेशन 10x एफिशिएंट हो गया और कस्टमर्स खुश रहे गौफमैन एक और जरूरी कांसेप्ट पर बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन यह मतलब है कि आप अपने सिस्टम्स को कंटीन्यूअसली इंप्रूव करते रहें सोचिए amazon का वन डे डिलीवरी मॉडल कैसे काम करता है उन्होंने अपने वेयर हाउसेस लॉजिस्टिक्स और इवन एआई एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज किया ताकि हर ऑर्डर फास्टेस्ट और चीपेस्ट तरीके से डिलीवर हो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ब्रांड्स जैसे फूड पंडा ने अपने डिलीवरी रूट्स को ऑप्टिमाइज करके टाइम और फ्यूल दोनों बचाए जो उन्हें कंपटीटर से आगे रखता है लेकिन सिस्टम्स के साथ एक चैलेंज भी आता है स्केलिंग गौफमैन कहते हैं कि जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपको अपने सिस्टम्स को भी अपग्रेड करना होता है एक लोकल मिसाल लेते हैं एक पाकिस्तानी क्लोथिंग ब्रांड ने अपनी ऑनलाइन सेल्स को स्केल करने के लिए ऑटोमेटेड इन्वेंटरी ट्रैकिंग और सीआरएम सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए पहले वो मैन्युअली ऑर्डर्स मैनेज करते थे लेकिन जब उनके कस्टमर्स थाउजेंड्स में कन्वर्ट हुए तो उन्हें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा यह है स्केलिंग का पावर आपके सिस्टम्स आपको ग्रोथ के साथ चलने देते हैं बिना सब कुछ क्रैश किए कौफमैन एक प्रैक्टिकल टिप भी देते हैं डॉक्यूमेंट योर प्रोसेसेस हर स्टेप को लिखें चाहे वो प्रोडक्ट पैकेजिंग हो या कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडल करना ये डॉक्यूमेंटेशन आपके टीम को क्लियर डायरेक्शन देती है और मिस्टेक्स कम करती है प्लस अगर आप नया स्टाफ हायर करते हैं तो ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाती है पाकिस्तान के बहुत से स्टार्टअप्स जैसे स्मॉल कैफेज या ऑनलाइन स्टोर्स अब ये अप्रोच यूज कर रहे हैं ताकि उनके ऑपरेशंस कंसिस्टेंट रहें तो सोचिए अगर आप अपने बिजनेस या करियर में सिस्टम्स का इस्तेमाल शुरू करें तो क्या मुमकिन है आपका टाइम बचेगा स्ट्रेस कम होगा और आपकी एफिशिएंसी स्काई रॉकेट होगी लेकिन कफमैन कहते हैं यह सब काम तभी करता है जब आप खुद एक स्ट्रांग लीडर बने और यह हमें ले जाता है अगले हिस्से में जहां हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पर्सनल स्किल्स को मास्टर करके अपने बिजनेस को और भी ऊपर ले जा सकते हैं